श्री श्रीरामकृष्णकथामृतम् एकादशः परिच्छेदः श्रीरामकृष्णस्य सर्ववासनात्यागः केवलं भक्तिकामना श्रीरामकृष्णः नारदं रामः अवादीत् त्वं मत्तः किञ्चित् वरं गृणस्व नारदः अवदत् राम मम किं पुनः अवशिष्टम् अस्ति कं वरं गृह्णीयाम् तथा यदि अनेतया वर दासी तदाई वर देही यहा पादपद शुद्धा भक्ति सैदे किंच यहाव भुवन मोहिनिया मूग्धो मुग्धो सैम राम अवदत नारद अन्याचस्व नारद पुनः अवादीत राम न कि अहम याचे यथा ते चरणकमलयोः शुद्धा भक्तिः स्यात् तथा विधेहि अहं मातरं प्रार्थितवान् उक्तवान् मातः अहं लोकमानं नेच्छामि मातः अष्टसिद्धिः न कामये मातः भो अम्बशतसिद्धिः न वाञ्छामि मातः शारीरसौख्यं न काङ्क्षे जननि केवलम् एतत् एव विधेहि यथा तौ शुद्धा भक्ति भवेत जननी। अध्यात्म रामायणो अस्ति लक्ष्मणो रामं राम अपृछत बहु बहु राम बहुभा बहु रूप वर्तसे कथम वा ज्ञा शक्नुयां रावद्राता एक तत्व जानी यजिता भक्ति त्र नून एवाह वर्ते अर्जित भक्तिया कुरजिभक्तिया हसती क्रंदती नृत्य गायती चिंपी एतादी भक्ति भवे निश्चयन जानी ईश्वर तत्र स्वयं वर्त चैतन्य देवस्य तथा अभवत भक्ता सतोत प्रवर्तं दैवाणी इवे एक सकलवचन शुण्वती स्म केचन चिंतु वदी प्रेमा हसती रोदेती नृत्य गायती ची एसा तु चैतन्य कवल अवस्था, न श्री, श्री प्रभु तो एकदवस्था तरी अत्र स्वयं ईश्वर साक्षा वर्तमान श्री प्रभो वैशीवाणी प्रचल नृवृत्ति मगीय प्रसंग मेघ मद्र ईशान यद मेघमद्रस्वरेण वह प्रसंग प्रचल ईशानस्तावक सवधानो श्रीरामकृष्णस जगदुपकार ईशन श्री प्रति तम स्वकीय वचता नमोहिता सै विषय एक एव स्व आगम्य मृताम गाम संवयती मृताव चेत शकुनय त्रे संवय संसारी शिक्षा कर्मकांडत्यागिशा कवलम ईश्वरपादपचित विषय जसारा गोमय भाजनाव स्वका आगत वेयु भादशील ज्ञानी ध्यान पर एतत्तु न भाषण मंथदंड तक कतिचन संसारी ब्राह्मण पंडित सामव्याण सामहरेण रात्रिदिवस उपवेशनं तथा चाटुवाक्यसम संसारिण जयाण दा ते कि संसारा पत्नियापदोदा स्वामिनो दा कंचन नाम ग्राहम न उल्लिखा अष्ट्रुप्यक परम दारदा उत्थान उत्तिषति आसनाज्ञया उपवशति किंच वादेपक्षसमर्थन स्वामीसविध कर्म तु दयापरोपकार भूरष संपादी तत्सव ये कुरु ते भिन्नकोटिय भगव्चरण सरस्य मनो निधान काल सं तस्ते सर्व प्राप्त आद सयापरोपकृति जगदुपकृति जीवोधृति तव तचिताया अल लंकायाम रावण उपरतो बेहुला ग्रद्धती व्याकुला जता तथा इवते जातं। कस्चन एवं ब्रूिया कुरु ये शुभदं संसार जनस्य उपदेशा कल्याणं न भेद स ब्राह्मणपंडित अनो योपिवाईशन उत्तम भ एक सकलोपदेश माता दत्तवती उन्मत्तो उन्मत् ईश्वर प्रेमणा मत्व लोकताम यदान इधम उन्मत् जाता न भूय शक्नो तरी ते पक्षसम स्वामी निष्पत न भूय तत्समीपुरा द्रोणी चमसो प्रक्षिप ईशानीतिथक्यम विधेह इसानह कुरु मातह कुर माता उन्मत् मातह ज्ञान विचारेण श्री श्रीरामकृष्ण उन्मत्ता स्वस्थो वा शिवनाथ अवादीत अदिकेस्वरचिता उन्मदो उन्मादो भवती। अहम अवदम कि चैतन्यम चिंतन किं कोपी अचैतन्यो स निशुद्धबोधस्वूप बोधेन सर्वं बुध्यते यच्चैतन्येन सर्वं चैतन्यम् अयं वदन्ति केषाञ्चित् पाश्चात्यभद्राणाम् अभवत् अधिकचिन्तया उन्मादः अभवत् तद्भवितुम् अर्हति ते ऐहिकपदार्थचिन्तनं कुर्वन्ति भावेन पूरितं तनुः हृतज्ञानम् अत्र यद् ज्ञानप्रसङ्गः अस्ति तद् ज्ञानं नाम बाह्यज्ञानम् प्रभो श्री राम कृष्णस्य श्रीरामकृष्ण कृत्वा पादस्पर्शान आशीन अस्त तथा समस्तम आलाप शृणी स एक, एक मंदर मध्यवर्ति पाषाण मयी काली प्रति प्रेक्षति स्म दीपालोके मखं हसती दी आविर्भूता इव सती प्रभो श्रीरामकृष्ण मुखनस वेदमंत्रुवाक्य जात कर्णयी आनंदती ईशान श्रीरामकृष्ण वचनं भवान श्री मुखेन वक्ति तक वच तत्थाएं श्रीरामक अहम यंत्र सांत्रिणी अहम गेहमं सा गेहिनी अहम रथ सवामीनी सायती चलामी यहायते तथा वच् कलौ अन्य विधा देव वाडी दैयवाणी नवती पर बालक उन्मादो वा तयोह मुखतह सा मुखता साखरा मनुष्यो न गुरु भविम अर्हति इस प्रेक्षया महापतक चीरपातक चिराज्ञान संपद एव प्रणश्यती वर्षाणि सहस्र तमिस्रा यक्राते प्रकोष्ठे यदि आलोक प्रवेशोदा सहस्रवर्षीय तम किस अपैति अथवा युगप या नून आलोक प्रदर्शन ना निखि तम प्रणश्य मनुष्य किंकुआ मनुष्यों बहु विषय वक्त शक्नो किंतु सर्व व्यवहाराजीव वजती मै यद्यम उतम इदानधीशाधीन ब्रह्म निष्क्रिय तेन यदा सृष्टिस्थित प्रलया सकल कर्म क्रीय से त्याशक्तिच्च साशक्ति प्रसादनी चंड्याम अस्त ना दे आद आद्याशक्ति संस्था सा, सा प्रसन्ना चेत हरेह योग निद्रा निद्राभंगो भविष्य ईशान महोदय मधुकैटभवध काले ब्रदे स्तबु स्वाहां सधावटकार स्वरात्मिक्ष निधात्मिक स्थिता अर्धमा स्थिता नित यानुच्चार विशिषद तमे सां सात्री ी जननी परा थ धार्यते सर्वं त्वयैतत्सज्जते जगत त्वयैतत्पाल्यते देवी तु महश्यन्ते च विशिष्टो विशिष्टौ सृष्टिरूपात् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतरूपान्ते श्री जगन्मये श्रीरामकृष्णः तदव तदवधारणं कार्यम्